क्षुस्व प्रोगपया मान सा वेदी अकेल प्रतिशत तृतीय खंड के अवतार भाष्य पर हम विचार कर रहे थे द्वितीय खंड तक पूरा हो गया था जिसमें ज्ञान का प्रसंग पूरा हो गया है आगे उपासना के विधान आने वाला है चतुर्थ खंड में उसके लिए उपास्य की आवश्यकता है या उपास्य ब्रह्म मान सव निराकार ब्रह्म को दिखाना चाहते हैं सवुण निराकार ब्रह्मा उपासना के लिए ये प्रकरण कार जा रहा है तो ब्रह्म देवेद्य विजिज्ञ इत्यादि मंत्र आने वाला है अभी अवतरण भाष्य चल रहा है अविज्ञातन विजानताम विज्ञात अविजानतां इत्यादि सर्वाध ऐसा सुनाई पड़ा प्रथम खंड में प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र में ऐसा सुनाई पड़ा जो तो जानने वालों के लिए अविज्ञात रहता है न जानने वालों के लिए विज्ञात होता है ऐसा सुनने से एक शंका आ जाती है यदि अस्ति तब विज्ञापन जो वस्तु है वह विज्ञात होता है प्रमाण के द्वारा किसी न द्वारा तो विज्ञापन होगा ही कहीं न होगा वही में कोई ना कोई होगा जन्म नास्ति और जो वस्तु नहीं है तब अभिज्ञात वो अभिज्ञात होता है सश विषा फल हूं जैसे खरगोश खरगोश अति होता नहीं तो विज्ञापन नहीं होता अत्यंत मैं वसत दृष्ट हूं अत्यंत असद दिखाई पड़ता है, दिखा है अभिज्ञात पदार्थ तो यहां भी कहा अजानता अभिज्ञात खुला हुआ है तो तथा इदम ब्रह्म अभिज्ञात असदेव ब्रह्म भी अभिज्ञात होने से विज्ञाप नहीं हो रहा है ऐसा बता दिया तो इसलिए असत होगा बंदया पुत्र के समान होगा केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं ऐसे होगा शब्द के अनाथा की वस्तु सुनो विकल्प योग सूत्र है शब्द ज्ञान शब्द के द्वारा कुछ ज्ञान हुआ जैसा लगता है वंद पुत्र कहने पर भी कुछ लगता है किंतु वस्तु रहित है इसे को विकल्प शब्द से कहा है जब सब शब्द प्रयोग होता है वस्तु होता है ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो तो रहा है ब्रह्म नहीं है ऐसा लगता है इति व्यावोह मभूत ऐसे मंद बुद्धि वाले उत्तम बुद्धि वाले तो ऐसे नहीं करेंगे मध्यम बुद्धि वाले भी नहीं करेंगे सारे तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम मद, मंद तो मंद बुद्धि वालों को व्यामोह में मोहर मछा जाए ब्रह्म नहीं है करके तदर्था उसके लिए यम आख्यायिका आरभ्य थे यह आरम की जाती है यहाँ चार, चार प्रकार के व्याख्या करेंगे इसका या आख्याय का तात्पर्य चार प्रकार से होता है एक तात्पर्य यह है ब्रह्म नहीं है ऐसी बुद्धि किसी को जाए उसके लिए कहानी शुरू करे ब्रह्म है देवता और अवसरों के लड़ाई के समय में देवताओं को जिताया जिसमें ब्रह्म है एक तो यह अर्थवश्यक है इसका तभी वही सर्व प्रकार का उसका अस्त्रित वही देवता वही ब्रह्म जो है हर प्रकार से शासन करने वाला वही है सबके सबका अंतरिया बन करके शासक वही है देवानाम देवरान परम देव देवताओं का भी देवता है वो परम देव है ईश्वरानाम विश्वरा जितने भी बड़े बड़े चंद्र सूर्य ईश्वर माने जाते हैं उनका भी ईश्वर है दुर्भिज्ञ है वो जानना बड़ा कठिन है उसको बड़ी मुश्किल से समझा जा सकता है कोई बिरला ही सकता है देवानाम जय हेतु अश्वरानाम पराजय हेतु यहाँ दिखाई पड़ेगा अभी देवताओं के लिए विजय के कारण उनके लिए पराजय के कारण बनता है जो ब्रह्म अंतर्या इनकी बुद्धि अच्छी बना अच्छी बुद्धि दे देते हैं इनको बुद्धि के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं उनकी बुद्धि को गलत बुद्धि दे देते हैं तो वो पराजय को और जाते हैं आता है तब तथा नास्तिक वो ब्रह्म क्यों नहीं है ये यहां पर बोला जा रहे हैं ब्रह्म कथम नास्ती एत अर्थ से अनुकूला ही उत्तराणी बचा इसी बात को अनुकूल करने वाले आगे का वचन है ब्रह्मा को आदि शब्द इसी बात को पुष्टि करते हैं ये करते हैं दूसरी व्याख्या इसका कहानी का पाप करिए दूसरा दूसरा क्या है अथवा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए माने जिस ब्रह्मविद्या को पाने के लिए इंद्र जी साहब व्यक्ति को भी कितने परेशानी उठानी पड़ी आगे चर्चा आने वाली है इसके लिए प्रथम प्रश्न हुआ कैसे ब्रह्मविद्या की प्रशंसा होगी इस बात की त्या? कहानी के द्वारा तब तो कहा ब्रह्म विज्ञानाधि अग्नि आदर देवा देवान ब्रह्म विज्ञान से ही ब्रह्मो को जानकारी ब्रह्म की जानकारी से अग्नि वायु और इंद्र ये तीनों के तीनों देवताओं में श्रेष्ठत्व प्राप्त कर गए लिट लगा रहे गम धातु है जो गत्थक धातवे तो ज्ञान दमन प्राप्ति तीन आत्म होता है या प्राप्ति आता है प्राप्त होता है तो तत्वों की अति तराम उन तीनों में भी अति हो गया इंद्र अतिश्य तरप कर दिया पर आम प्रत्यय स्वार्थ निर्देश अति तराम बनाया हुआ है अत्य बना हुआ है उन तीनों में भी इंद्र अतिश्रेष्ठ हो गया दो व्याख्या हो तीसरी व्याख्या करते हैं इसके कहानी के अथवा दुर्व्यज्ञा तो प्रदर्शन इस कहानी के द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है ब्रह्म दुर्विज्ञ है जानना बड़ा कठिन है कोई एका व्यक्ति समझ सकता है सोचा हुआ व्यक्ति इसको कहा जाता है यह ना अग्निद तेजस्वी क्लेश बनता है जैसे कि देखो अग्नियादी बड़े बड़े तेजस्वी है अग्नि वायु इंद्र वह भी बड़े कठिनाई से ब्रह्म को जानता है तथा इंद्रदेवान अवईश्वरोन इंद्र जो है देवताओं का ईश्वर है मालिक है होते हुए भी बहुत कठिनाई से इंद्र ने क्रम को समझा है यह कहना है यहां तक हो गए कि बात आगे टीका मेरा अभिप्रेतम तात्पर्य आ मुख्य तात्पर्य बताते हैं अब आगे चतुर्थ परिवार मुख्य तात्पर्य बताते हैं या आगे की कहानी की मुख्य तात्पर्य बताते हैं अभिप्रेतम तीनों मुख्यमंत्र अभी गौण तात्पर्य बताया तीन बार बता दिया चौथी बार बोलना चाहते हैं और अभिप्रेत तात्पर्य मुख्य तात्पर्य बताते हैं उपनिषद विधि पर हम बात सर्वम कहना चाहते हैं आगे जो तशे आदेश इत्यादि चतुर्थ खंड में कुछ माने उपासना का विधान करने वाला है भक्ष्यमाण उपासना है उपनिषद माना उपासना का विधि पर एक वाक्य उपासना विधि में एक वाक्य से प्राप्त होगा माने उपासना अगर बतानी है तो उसके लिए उपास्य की आवश्यकता है इसलिए हम उपास्य को पता बताएंगे दिखाएंगे अगर चतुर्थ में उपासना किसकी उपासना करें तो ये तृतीय खंड में उपास्य देवता जो ब्रह्म है सर्वुण निराकार उसको एक तरह करेंगे निर्गुण निराकार के तो पूरे प्रसंग पूरा हो गया है एक अनुचार है उपनिषद पर भक्षण उपनिषद परमें एक नंबर चिप उपनिषदन उपास उपासना उपासना उपासना का विधि विधान के लिए वाक्य है सारण ये सब वाक्य इसलिए है ब्रह्म विद्या वित्रिय केवल प्राणी नाम कर्तृत्व यही दिखाणा मुख्य बात है अगर आत्मज्ञान जिसको नहीं है प्राणियों का जो यहाँभिमान होता है मिथ्याभिमान होता है या देवताओं को मिथ्याभिमान होगा हमें हमारी विजय है हमारी महिमा है ऐसा कहने लग जाएंगे हमारी मान शरीर की शरीर विशिष्ट लेकर बोलते हैं हाई वहां अंतरियामी की महिमा है अंतरामी को नहीं समझ ये प्राणी प्राणीनाम का विद्या ये ब्रह्म विद्या के बिना आत्मज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ है ये सिद्ध होता है इससे ये कर मुख्य यहां तात्पर्य आत्मज्ञान के लिए यथा देवादिनाम दयादि अभिमान जैसे देवताओं को जय का अभिमान हुआ था हमारे विजय है ये हमने लड़ाई जीती है ठीक इसी प्रकार जिसको ऐसा ज्ञान होता है विध्या ज्ञान होता हाँ दिज़े है जैसे देवताओं को वहां झूठा ज्ञान था वास्तव में उस अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा का विजय है विजय उन्होंने प्राप्त कराया क्योंकि सोचते हैं हमने जीता हमने मरे पिंडल पिंडल को लेकर हुआ एक कहा अच्छा ठीक है उत्तम अधिकारी ब्रह्म उत्तमाधिगोचरम अषय पूर्वत्र ज्ञान पूर्व पूर्व दो खंडों में प्रथम खंड द्वितीय खंड दो खंडो में उत्तम वाला ज्ञान उत्तम अधिकारी ही समझ सकता था उस विषय के जो यशतम तर मतवादी बाक्यों का समझ वाला उत्तम अधिकारी मे कृत ऐसा कोई व्यक्ति समझ सकता था उत्तारीगोचर अषय विषय था जो विषय आई टी का अहम ब्रह्मास्टा ज्ञान होना ज्ञान पूर्व प्रभु पहले ही का पूर्वक दौखंड का उत्तरे तु अब आगे दो खंड पड़े हैं इसमें क्या है मंदाधिकारी गोचर मंदाधिकारी है इसलिए उपासना बदलाई है उसके लिए उपासना लिए। उपास के लिए उपास्य की आवश्यकता होगी इसके लिए उत्तर प्रतु मंदाधिकारी को मंदाधिकारी को विषय करने वाला सगुर ब्रम्भ उपासना भक्स प्रभासना है हले हाँ उसके लिए देवता पहले दिखाना चाहिए तत्परम भक्षण नाम सर्ववाटिक उपासना पर गए बाकी उपासना के लिए उपास्य की आवश्यकता होती रही तृतीय खंड और उपासना चक्रग्रह को बताया तत्परम उपासना पर गई पांच कहा परम भक्शुण ब्रह्म उपासना विधेय अथवाद विधेयक मुख्य यहाँ पर आगे एक प्रकरण आना है उपासना की उसके लिए एक है तृतीय प्रकरण ब्रह्म ने शिलय जिताया अथवाद प्रशंसा की है तत्पर्म भक्षमाण सर्व वाक्य जाता हूँ सबके सब वाक्य पर्व जितने स्पष्ट विधि दर्शन स्पष्ट विधि है क्या विधि है तो छे में कहा तशेष आदेश इत्यादि तेष आदेश इत्यादि बाकी बातें चतुर्धन में आएगा गया स्पष्ट विधि है उसके लिए अपराधना के कहा अतो अर्थात तात्पर्य अर्थांत तात्पर्य संभावना मात्र इसी में तात्पर्य है उपासना के लिए ही है आगे का प्रकरण मुख्य तात्पर्य यही है पहले वाले जो तात्पर्य बताया था तीन तात्पर्य जो बताया वो संभावना वो भी हो सकता है मुख्य तो यही है कहा अच्छा आगे तो बाहर की टीका है ये। पीछे चार उत्तमाधिकारी गोचरम तब निगतम तब निदेश उत्तम अधिकारी को निगत पहले बता, बता दिया दो प्रकरण बता दिया प्रथम और द्वितीय प्रकरण तब उद्देश्यक्रम मैं उत्तमाधिकारी को उद्देश्य करके वो प्रकरण बता दिया था चार ने अभी सर मैंने ब्रह्मत्मा तो यहां न भान ब्रह्मा और आत्मा दोनों का एकत्व भान जहां विषय रूप से नहीं होगा ऐसा ऐश्ञा कराया था यश्या मतम इत्यादि मत के द्वारा प्रतिबोध इत्यादि से था विदिता अच्छा आगे मंत्र है ब्रह्म दिव्यों विजि ब्रह्मो विजय देवा एक शंता, एक शंता। अस्ता देवा विजयो महिमेटेब्य विजिगे विजय अस्कम विजयो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा देवे विजय ब्रह्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की विजय लिप लकार है बी पूर्वक जी जय धातु है लिप लकार है यहाँ उत्तर खंड वाला जो है अभ्यास के आगे जो पड़ा है संगली ऐसी पुत्र हो जाता है कुत्व प्रकम का सूत्र लगता है सजों को घृण तो वो का सूत्र आता है शानी टोचे शन परे हो या लिख परे हो ऐसी स्थिति में अभ्यास से करे जी धातु को कुत्त हो जाता है कुत्त हो रखा है अवर्ग होगा पाए, विजय विजय प्राप्त किया देवताओं के लिए विजय प्राप्त की ब्रह्मा ने तस्ह ब्रह्मलो विजय उस ब्रह्म के विजय में विजय ब्रह्म का है उसमें देवा अमानी अंतर देवता लोक महिमान्वित तो हो गए या मही यंतर देखना देखो ये हृजांत कर्मणी प्रयोग है दो प्रकार का प्रयोग होता है एक प्रयुज्य में होता है एक प्रयोजक में होता है देवदत्ता गति यज्ञ दत्ता देवदत्त गमय ऐसा प्रयोग होता है मानी हिंदी आदि में बोलते हैं जाता है भेजता है ऐसा बोलते हैं इसी प्रकार दो प्रकार का होता है पहले जो प्रयोग होता है उसको प्रयुज कर्ता बोलते हैं और दूसरा प्रयोग जो होता है प्रयोजक कर्ता बोलते हैं उसमें एक बीज प्रत्यय लगता है तुम्हती से सूत्र से तो उसमें दोनों में सकर्मक देखकर के प्रयोजक प्रयोजकर्ता में धातु यदि सकर्मक है तो कर्ता या कर्म में लगा रहेगा कर्ता हो कर्म होगा लकर्म से भाव है कर्मक का सूत्र है और यदि धातु अकर्मक होगा तो कर्म या भाव कर्ता या भाव में लगा रहा धातु अकर्म धातु होता है महापूजायान धातु अकर्म धातु होता है इससे भी महिमा को प्राप्त होता है अर्थ निकालते हैं धातु के पेट में ही धातु का जिसका अर्थ है कर्म का आता कर्म धातु के पेट में पड़ा है जब धातु के पेट में ही, ही अंतर्भूत अर्थ हो तो अकर्म हो जाता है तो यहां कर्ता में या भाव में लकार होगा ध्यान देना तो यहां पर यह होगा जब भाव में लकार करेंगे कर्ता में लकार लाएंगे कर्ता में करेंगे तो बनेगा देवा अमान बन जाएगा लंगलदार गोवचन अमहन बन जाएगा देवताओं महिमा प्राप्त हो ऐसा प्रयोग होगा और भाव में करेंगे तो देवे न देव ही मह्यते ऐसा बन जाएगा महते बनेगा ये तो प्रयुच्यकर्ता में होगा उसको हम प्रयोजक कर्ता में ले जाएंगे ईड लगाएंगे तो धातु बन जाएगा मही मही बन जाएगा रिच करने के बाद में तो माने रिछ हो जाएगा भेज के आगे अब हम उसमें कर्म में लाएंगे माने देवता क्या हुए महिमा को प्राप्त हो गए किंतु ब्रह्मा देवताओं को महिमा को प्राप्त कराता है बोलेगे तो ब्रह्मा देवान अमही अमह अमहार्थ अमाह जाएगा अम ही आज आप सबका आकार टिप आएगा अमहार्थ बन जाएगा देवा अमहाय अमहंग और ब्रह्मा देवान अमहायत ऐसा बन जाएंगे अमहयत होगा और कर्तवाच्य में होगा किन्तु तो तो कर्म नहीं करेंगे तो अम ही अंतर बन अठ लम लगा रहे बहुवचन है तो यहाँ पर अठ अट आएगा अट्त्यार्थ महा होगा ढीच का इकार होगा आगे सार्वधातु के एक से एक और रखा है यत्ने पर देखो अनिदारी आधातु प्रत्यय पर्या का लोक होना चाहिए सूत्र लगना चाहिए सूत्र है अनिराधी आव धातु का होने पर ऋणी का लोक होता है तो यज्ञ जो है अनिराधी है आव है इसकी साव धातु तो होती है, नहीं से सिंह सार्वधातु को लगेगा उन्हें तेंग नहीं है तो शीत नहीं है तो किंतु उसका बाधक सूत्र आता है अकृत सावधातु को जो दीर्घ ऐसा सूत्र आता है जो का न हो और सावधातु यकार न हो ऐसी स्थिति में अजंत धातु को दीर्घ हो जाता है या धातु अजंत बना हुआ है मही बना हुआ है उसको दीर्घ हो गया तो मही आगे यह कह यथा है आगे जोहा अंत आदेश होकर वही जंतर बनाऊंगा मही जनता तो यहां ब्रह्मा के द्वारा देवतालोक महिमानित हो गए यह अर्थ आएगा इसका ब्रह्मा के माध्यम से देवतालोक महिमान महिमा प्राप्त कर गए यह अर्थ आएगा तो ब्रह्मा देवे देवेंद्र विजय के माने ब्रह्मा ने देवताओं को देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया तस् ब्रह्मणों विजय से ब्रह्म हमारे अंतर्या ब्रह्म के विजय है यहाँ देवताओं के शरीर के ही होकर के अच्छी बुद्धि दी जामी बुद्धि यदम गीता के दसमा फेर बोला है जो निरंतर भजन करने वाले होते हैं भगवान के सबंध होते हैं उनके लिए एक बुद्धि योग देखने वाला तो बुद्धि योग दिया तो अच्छी बुद्धि होने पर स्वयं हो गया काम हो गया किन्तु वो बुद्धि परमात्मा भी एक उनके सोच में नहीं आता है देवताओं के शरीर अभिमान लेकर के इंद्र गरुण वगेरा जितने भी वो मान अपने को मानते ये बोलने लगे तो यह था उन्होंने विचार किया जब लड़ाई समाप्त हो गया असुरों को जीत दिया उसके बाद विचार किया पिक्षदर्श तो ने यहां अक्षण था यह भी रहा है हां तो अक्षण था उन्होंने विचार किया क्या क्या अक्षण था अस्माक एक विजय ये जो विजय हुआ ये हमारी हमारा विजय है हमारी विजय है हमारा है हमने जीता है शत्रु हमारा मान है अग्नि वायु आदि अपना को शरीर लेकर के शरीर को लेकर अभिमान करके बोला कि इंदिरादी आत्मा का नाम तो होगा नहीं इंद्रादी जो है वो शरीर का ही नाम होगा ये हम जैसे हम सामान्य व्यवहार करते हैं मैं जाता हूँ आता हूँ किसको लेकर करते हैं शरीर को लेकर करते हैं वैसे व्यवहार किया होगा अस्मार में विजय हमारा ही विजय हमारी विजय है और अस्मारका में महिमा ये महिमा जो असुरों को जीत करके जो तो अपने अस्तित्व प्राप्त किए ये महिमा हमारी है। ऐसा होगा अभिमान आ गया अब इस अभिमान को दूर करने के लिए वो ब्रह्मा कुछ यह दिखाते हैं आगे प्रदर्शन दिखाते हैं आगे दिनों में आएगा भाष्य में देखिए ब्रह्म देवेद्यो बिजिग्य ब्रह्मा ब्रह्मा माने यथोक्त लक्षण जिसका लक्षण पहले बता दिया है स्वरूप बता दिया है ब्रह्म का स्वरूप क्या है स्त्रोत्र से इत्यादि शब्दों से बताया हुआ है प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में कहा था प्रथम मंत्र का प्रश्न था के रेशम पद तीसम इत्यादि था वो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है मन का मन है बाणी का बाणी है चक्षु का चक्षु है प्राण का प्राण है जैसे उत्तर दिया गया था तो ये भी है ब्रह्म माने यथोक्त लक्षण ब्रह्म शब्द यह समाचार जिसके लक्षण पहले बता चुके हैं तो क्या है जो टिप्पण कार ने बताया श्रोत्रादि स्रोत्रादि रूपम श्रोत्रादि पांच वहां पर आए हैं उनका इस आदि स्त्रोत्र का स्त्रोत्र मन का मन वाणी का वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु ऐसा कहा गया ब्रह्म वो है यहाँ परम परम ब्रह्म है हवा हमारे कीला प्रसिद्ध अर्थ में हवा लगाया देवेद्य मैं अथायादार चतुर्थी यहाँ कोई चतुर्थी का अन्य निमित्त नहीं है नमस्वी स्वा अलंब शरीर नहीं है आ, संप्रदान है चतुर्थी संप्रदान कर्म भी नहीं यहाँ जैसे ब्राह्मण आये दाम ददाते जैसे कुछ भी नहीं है चतुर्थी के लिए कोई सूत्र नहीं मिल रहा है इसलिए एक वार्तिक बनाई हुई है तादर्थ है चतुर्थी बादश्या तो उसी के लिए कारण आओ तो चतुर्थी लगा देना निमित्त में चतुर्थी तादर्थ चतुर्थी बातश्या कारक है भारतीय तो देवदेव है अर्थ आय उनके लिए देवताओं के लिए करना ये कहा देवेद्य में दोनों मिनटी देवेद्य मैंने ये जो देवेद्यों का अर्थाए जो कि अने वाक्य जो दिया वा ने इस वाक्य से क्या सिद्ध होगा देवेभ्यो तादर्थ चतुर्थी सूची में चतुर्थी हुई है मानना क्योंकि तो चतुर्थी का निमित्त ऐसा कोई समुदाय भी नहीं है नमा आदि का योग भी नहीं है चतुर्थी कैसे का तो ताडअत तो है क्यों भारतीय है ताडअ चतुर्थी बातच यह देवा एक देवताओं के लिए विजय प्राप्त की ब्रह्म ऐसा कहा मैं नीज कहा था जयम लब्धवत जय विजय प्राप्त किया लब्धवत निष्ठा करके अर्थ कर दिया ब्रह्म लब प्राप्त किया क्या कि जय प्राप्त लब्धवत कहा देवा असुराम का संग्राम है कहां विजय प्राप्त की कहते दे देवताओं का और असुरों का संग्राम चल रहा था उस समय की बात है देवानाम असुराम का संग्राम में देवताओं और असुरों का जो संग्राम चल रहा था वहां पर देवताओं को विजय प्राप्त कराई ब्राह्मण ने कहा असुराम जीतवा उस समय में असुरों को जीता क्यों देवताओं को बुद्धि दी वो बुद्धि के कारण असुर जीते गए यह ब्रह्म का विजय है किस तरह से अंतरिया रूप से ब्रह्म भीतर है तो असुराम जीतवा असुरों को जीतकर जगत अराती ने असुर कैसे हैं जगत के शत्रु हैं अराती माने शत्रु होता है नपुंश ने कहा ये द्वितीय बहुवच ने अरा अराती शब्द है अराती नहीं द्वितीय बहुवत ईश्वर सेकु भेतरे ईश्वर के मर्यादा को भेदन करने वाले वर्माश्रम धर्म का मर्यादा ईश्वर ने बनाई है उसको भेदन करने वाले नष्ट करने वाले ईश्वर सेतु बेहतरिन देवेभ्यो जयं तत् उनको जीत करके असुराम ये सब द्वितीयांत है असुराम जगद हैं तीन ईश्वर सेतु बेहतरीन जीतवा ऐसा लगाना ये तीनों विशेषा अशुल का है तो ऐसे उनको अश्लोक को जीत करके देवेद्यो जय फलम जगह तत्फल तक आयक्षत देवताओं को विजय प्राप्त करा दिया उनके तत्व उसका स्वतंत्रता प्राप्त करवाई पर धीनता समाप्त कर दी प्राय शब्द जगत स्थेम जगत की मर्यादा स्थिति को पालन करने के लिए देवताओं के द्वारा जगत की मर्यादा बनेगी आशा से ऐसे किया जगत इस स्थेमन शब्द है चतुर्थी स्थेम ने जैसे महिमनता महिम्ने बनेगा वैसे स्थेमन शब्द है ठीर शब्द को स्थल आदेश हो जाता है एवरीज प्रत्यय किया हुआ है माने भी हो सकता है स्थिरता हो सकता है, है तो हो सकता है और स्थेमा हो सकता है चार तरह के रूप बनेगे तस्वतलो शुक्र के अधिकार में माने का जो धर्म होगा स्थिर में रहने वाले धर्म को स्थैर्य बोला जाएगा अथवा स्थिरत्व बोला जाएगा या स्थिरता बोला जाएगा या स्थेमा बोला जाएगा ये मैंने जी करेंगे तो थेमा बनाएगा स्थिर शब्द होता है ब्यारह में शुक्र आता है जब कुछ शब्द ऐसे हैं उनको कुछ आवेश हो जाता है ये तीनों प्रत्ययों के सानिध्य होने पर चाहे ईष्ठन परे हो चाहे यशुन परे हो चाहे यमरीज परे हो तो प्रिय स्थिर फिर बहुत गुरु वृद्ध दीर्घ तृपय दीर्घ वृंदा काम तस्त स्वरबंधि करदर् तप ग्राही वृंदा ऐसा सूत्र है अष्ट स्थिर वो स्था हो जाता है क्यों यहां इमरिज परे है ये क्योंकि तो से किया पृथ्वादी वा है इमुष बनेगा पृथ्वी अभी इमान बनेगा ठीक है इमान होगा एक स्थिर इमान बनेगा स्थिर मृथ्व आदेश हो जाएगा आत्मस गुण हो जाएगा बन जाएगा चतुर्थी ऐसा है जगत स्थिर है जगत की स्थिरता के लिए धैर्य के लिए जगत की मर्यादा बनी रहे इसके लिए देवताओं को जिताए जिताए अवसरों को हराया है कहा तस् किल ब्रह्म विजय इस तरह से ब्रह्म का जो विजय था उस विजय में देवा अग्नियाद अमहही अंत देवता में अग्नियादि अग्निवायु इंद्रादी जो देवता है सब महिमा को प्राप्त हो गए ख्याति प्राप्त कर गए महिमा प्राप्तवंत अमी अंतर महिमा को प्राप्त कर गए तत्व आत्मसठस प्रत्यात्म ईश्वर से सर्वज्ञ सर्वक्रियाफल प्राणि वो जो तो फल प्राप्त किया उन्होंने क्या उसका फल जो संग्राम का फल प्राप्त किया जो आत्म संस्थ अपने में स्थित है सम्यक प्रकार है स्थित है संस्था अपने में स्थित है जो सम्यक प्रकार से स्थित प्रत्येक आत्मा जो अंतर्यामी रूप से स्थित है ईश्वर जो ईश्वर है सर्वज्ञ है सर्वक्रिया पर तो संयोजित तो संपूर्ण कर्म और फल संयोजन करने वाला किसका कैसा कर्म है और कैसा फल देना है उसको जोड़ने वाला परमात्मा के कृपा से प्राणियों प्राणियों को ऐसा करने को जो ईश्वर है उसका सर्व सत्य सर्वशक्तिवान है कर्तुम अकर्तुम अंथा करतुम सर्वसमर्था ऐसा जो ईश्वर है जगत स्थिति में चिकित्स ईश्वर क्या चाहते हैं जगत की मर्यादा चाहते हैं ऐसे ईश्वर के आयाम जय हो महिमा चाहिए अजानंता वो परमात्मा की जय है ये महिमा परमात्मा नहीं जान सके धमंड आ अपने आप में अहकार आ गया उन्होंने विचार किया विचार किया कि यह विजय किसका है तो विचार करने पर यह पिंड ही दिखाई दिया हमने लड़ा है शत्रु के साथ हम लड़े हैं अग्नियादी स्वरूप परिचिना आत्मकृता उन्होंने ये समझा अग्नियादी के घेरे में पड़ी तो जो शरीर है जो अग्नि आदि शब्द से पुकारा जा रहा है जो शरीर है अग्निया स्वरूप परिचिन्ना तो अग्नि स्वरूप के घेरे में पड़ा आत्मकृता ऐसे आत्मा आत्मा नहीं है अंदरिया आत्मा नहीं अग्नि आदि जिसको अग्नियादी शब्द से पुकारा जाता है हमारे शरीर को ऐसे आत्मशरीर को भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है तो कृपा अस्मार्तमय विजय हमारे विजय है ऐसा समझने लगे अस्मार्तम जो महीने की और हमारा ही ये महीना है ऐसा अग्निवायु इंद्रत्वादी लक्षण कैसे जिससे कारण हम अग्निवायु इंद्रत्व प्राप्त किए हम इतने बड़े देवता है हमने विजय किया ऐसा हमको भ्रमणर आ गया जय भरोतों को हमारा ही जय हमारी विजय है ये अस्मी है हमारे जीता था और उसी का फल हम आज अनुभव कर रहे हैं ऐसा हो गया नस्म प्रत्यारक वो था ईश्वर के तेजी उनके एक विचार से सिद्ध होता है भीतर के अंतर्यामी के द्वारा सिद्ध हुआ एक विचार नहीं कार्य सिद्ध हुआ नहीं है हमने विजयी किया ऐसा ठीक है हम कहते ईश्वर से तो सेतु को मर्यादा ईश्वर के सेतु को बेहतरीन कहा था ईश्वर सेतु बेहतरीन कहा है जगत आराती अरातीन ईश्वर सेतु बेहतरीन इत्यादि कहा था तो ईश्वर के सेतु क्या है मर्यादा बर्णाश्रमादि धर्मों का मर्यादा ये ईश्वर का सेतु है बाध है कुल है ये मर्यादा बर आश्रमा धर्म ईश्वर के सेतु क्या है मर्यादा जब बर्णाश्रमादि धर्म है तब धीरे राम ईश्वर सेतु बेहतरीन का अर्थ कर रहे ऐसे बता है ईश्वर से उनको मेहनत करने वाले नष्ट करने वाले नहीं, कर नहीं कोई बर्माश्रम नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है या वह जीवित सुखम जीवित और प्रमित ऐसा करने वाले असुर होते हैं ये नहीं की दे यहाँ भी कोई ऐसे होता असुर भी जाएंगे जनता स्थम स्थैर्या चतुर्धन है माना स्थैर्य यही है स्थिर सत्य आदेश किया इमित प्रत्यय तो स्थेम शब्द बनाया प्रथम हमें स्थेमा जैसे महिमन बनता है वैसे स्ेमन ये मनीष वाला है महिमा भी ऐसा ही है महाभहा महिमा बनाया महाशब्द है प्रारंपरिक महा है पूज्य उसे तो बना दिया पूज्य तो को महिमा बोलती ऐसा कहा पाठ्यभाष्य देखिए मेरा नाम त्रीर्तन कृष्ण है आशीर्मा कहते हैं ब्रह्मा देवेद्य ब्रह्म देवेभ्य बीजे इत्यादि जो किया है किसके लिए ब्रह्म को दुर्भिज्ञता उत्तीर् यहां क्या था ब्रह्म को दुर्बिक्यता दिखा रहा है इंदिरा आदि भी जैसा समुचार ब्रह्म को शरीर में अभिमान कर गए किसके लिए रहा यत्न तो अधिक करना चाहे प्राप्ति के लिए इसके लिए यानी कि करके छोड़ना नहीं बहुत परिश्रम ज्यादा करना चाहिए छानबीन ज्यादा करना है कौन ब्रह्मा है कौन आत्मा है कौन आत्मा है छानबीन बहुत करना पड़ेगा बहुत सूक्ष्म है यही ब्रह्मा वैवत्य देव्य विधिक कहानी का तात्पर्य क्या है आगे जो कहानी आ रही है तो कहते हैं ब्रह्म दुर्विज्ञता ब्रह्म को दुर्भिज्ञता दिखाना चाह हैं इंद्र वायु अग्नि इंद्र भी इतने सरलता से नहीं समझ सके जितने बड़े बड़े देवता है वो तो दुर्ग के रातना अधिकार था अधिक इतना करना चाहिए हम लोगों के लिए इसको बदलाने के लिए ठीक टीका देखिए टीकाकार मंगलार्चना करते हैं यहां पर क्योंकि एक प्रकरण पूरा हो गया है और दूसरा प्रकरण आरंभ हो रहा है ज्ञान प्रकरण पूरा हो गया है आगे उपासना प्रकरण आरंभ करना है उपासना के लिए उपास्य देवता की चर्चा पहले करनी है इसके लिए मंगलार्चना करते हैं यासुराराम जय हेतु असुराम पराजय सत्व या सत्या संपन्न सुहमेश्वर आनंद गिरिजी का ऐसे ही मूलाकरण होता है यह परमात्मा सुराराम जय हेतु सुर देवताओं के लिए विजय का कारण बना हुआ है यह कहानी से तात्पर्य होता है और असुराराम पराजय असुर के लिए पराजय का कारण बना हुआ है पराजय तो हेतु बना हुआ है हेतु देवार जय हेतु और असुराराम पराजय हेतु या मारे परमात्मा सप्तान या सत्या तो सप्त प्रधान शक्ति है मलिम सत्य प्रधान है शुद्ध सत्य प्रधान शक्ति से संपन्न है, है सोहम सोहा, सोहम ईश्वर उसी से संपन्न वही मई ईश्वर हूं मैं ईश्वर उससे भिन्न नहीं हूं ईश्वर सोहम अहम सो ईश्वर अहम ऐसा वही ईश्वर वही हूँ स ईश्वर अहम ऐसा दो तीन प्रण है दो बष्य संग्रह आख्यायिका तात्पर्य स्वयं रत्न आ भाष्य में जितने भी कहानी बताएंगे तृतीय खंड से पूरे कहानी बताने जा रहा है लंबी कहानी होगी भाष्य में किन्तु टीकाकार एक श्लोक के द्वारा बता रहा है यही कहते हैं भाष्य संग्रह आख्यायिका तात्पर्य भाष्य में संग्रह है जितने भी आख्यायिका या कहानी आने वाली है उसका तात्पर्य स्वयं रत्न आ स्वयं बूझते हुए कहते हैं और अपने को ईश्वर से अभिन्न भी मानते हैं हम ईश्वर बोलते हैं या विज्ञा संपर्ण ने विशिष्टता कहा मैंने सप्तान तो शक्ति से विशिष्ट जो ईश्वर है वही बने आत्मा और परमात्मा का अवेद करके बोलते हैं इनके विषय भी ऐसी शैक्रिया है अग्निका देखिये ब्रह्म विदि आख्याय का तात्पर्य संग्रहितम वि ब्रह्म विदि जो आख्यायि कहानी का आने वाली है उसका तात्पर्य जो संग्रह वाक्य में भाषिकार ने बता दिया उसको व्याख्या करते भाष्यकार भाष्य में ब्रह्मा देव्य ब्रह्म दुर्विज्यता उत्तीर् यत्ना भी क्या था संग्रह वाक्य था उसी के आगे व्याख्या करते भाष्यकार है होते हैं समाप्त ब्रह्म विद्यान पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ जिसके अधिन है किसके ब्रह्म विद्या के अधिन है परम पुरुषार्थ है ब्रह्मात्मिक तत्व अनुभव हम ब्रह्माष्टी अनुभव परम पुरुषार्थ है समाप्त हो, हो, हो, हो गया उसकी गए पूरी हो गई क्या पूरी हो गई पुरुषार्थ जिसके अधीन पुरुषार्थ होता है परम पुरुषार्थ जिसको धर्मार्थ काम है जिसको मोक्ष मानते हैं वो पूरा पूरा हो गया अतः ऊर्धव अब किसके आगे क्या बाकी रहने अत ऊर्धम अर्थवाद तृतीय खंड अर्थवाद रूप है प्रशंसा पड़क वाक्य है निंदा प्रसंग प्रसंसक वाक्य को अथवा कहते हैं अथवा में अतः वो अर्थवाद्य अथवा वाक्य के द्वारा ब्रह्म और दुर्वीयता हो चल रही ब्राह्मण को जानना इतना सरल नहीं है इंद्र जैसे व्यक्ति को भी कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी है यहाँ कहानी जब आए तो पता लग जाएगा वायु जैसा और अग्नि जैसे देवता कुछ नहीं कर पाए एक तीनिके को जलाना मुश्किल पड़ गया वायु को और तीनों को उड़ाना वायु को उड़ाना मुश्किल पड़ा अग्नि को जलाना मुश्किल पड़ा ऐसे किया आगे बताने वाले हैं। ये को तो है, क्या चीज है जानना वो भी जानने के लिए भेजे गए थे ना वो एक क्षेत्रों में जाओ बताओ देखो पता करके आओ हाँ पूछते जानने में क्या आपत्ति करके गया जंतु नहीं जान सके दुर्विज्ञता बहुत मुश्किल है छानबीन करना बहुत कठिन है ये दिखाना चाहते हैं तर्विज्ञान प्रथम अधिकम तो बुरिया तो उसके विज्ञान में उस के विज्ञान में किसी तरह भी यत्न अधिक कैसे करेशन कर सके उसके लिए कहानी का तात्पर्य आगे की कहानी अथवा समाज अथवाय अभिमान साधना अंतर्म समी धर्म का आर्जन करने के लिए कहानी है माने जब तक अभिमान रहेगा ब्रह्म प्राप्ति नहीं होने वाला है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी अभिमान समाप्त होने पर ही समाधि का पर ही होगा जब तक काम क्रोध दो बहुं बहुं है, ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है जब समाधानों और प्रतिशा का समाधान आदि आ जाए तभी ब्रह्म प्राप्ति संभव है ये दिखाने के लिए क्यों देवताओं का अभिमान को यहां नष्ट किया ऐसे कहानी से पता लगता है समाधि समाधि के लिए है ये भी तो दुर्विज्ञता दिखाने के लिए कहानी है अथवा समाधि का विधान के लिए आम नाराजा ने कथन है अभिमान साथ बालू और अग्नि वायु इंद्र के अभिमान को नष्ट किया है सत्य शासन सब पात्र है शासन आपने नष्ट किया है परमात्मा ऐसा दिखाई पड़ेगा आगे एका एक तात्पर्यम तात्प्याम परमा दूसरे तात् यह तो था कि यह आत्मा आपका मुख्य दुर्विज्ञता है किसी तरह से भी ये जान सके इसके लिए कहानी के रूप में रख दिया दूसरी बात है समाधि के लिए एक संग्रहवाक्य विरोधी जो समाधि समाधि अथवाय हनुमान सातमादी वाक्य का व्याख्या तो करेंगे वाचिका जो संग्रहवाक्य व्याख्या करेंगे समाधि ब्रह्म विद्या साधन ब्रह्म विद्या के साधन समाधि है विधिक सितम ये विधान करना है यहाँ तब तो अयम अथवाद आमनायु इसी के लिए अर्थवाद वाक्य बने ब्रह्म देवी दिवी जी के इत्यादि अथवाद वाक्य का कथन है कथन नहीं समाधि साधन अभिमान युक्त विज्ञान जब तक समाधि साधन जिसके पास नहीं होगा समाधि साधन जिसके पास नहीं होगा उसका अभिमान से युक्त है तो यहाँ अभिमान पूरा भरा हुआ है मैं ऐसा हो वैसा हो ये हूँ पढ़ा लिखा हूँ बुद्धिमान हो में कुछ करने वाला जो हो ऐसा जब तक अभिमान होगा और राम साथ साहु युक्त होगा या अच्छा बुरा है जिसमें लगा होगा ब्रह्म विज्ञान में सामर्थ्य नहीं आता ये बतलाए सामर्थ्य नहीं हो सामर्थ्य मास्ती व्यावृत बात्यय ग्राह्य ब्रह्म ब्रह्म तो उसी के द्वारा जानकारी योग्य होता है जा, जान योग्य होता है व्यावृत्ता बाह्य मिथ्या प्रत्यय और बाह्य विषय में झूठी बुद्धि होती है वो जिसकी व्यावृत्त हो बाह्य विषय से आपकी बुद्धि निवृत्त होगी गई भीतर अंतर्मुखी वृत्ति बन गई उसी के बुद्धि के द्वारा जानने के एक नंबर टिप्पणी इसका समास दिखाना चाहते हैं गौरवी समास वृत्ता मैंने निवृत्ता दयावृत्ता सब तक निवृत्त हो गई क्या बाह्य गोचरा मिथ्या प्रत्यय बाह्य विषय करने वाले झूठे ज्ञान थे जितने भी थे ये अभिमान बाह्य विषय करता है मैं एक बड़ा आदमी हूँ बड़ा हूँ ये सोचना ये झूठा ज्ञान उसका परिचय दे रहा है व्यागृत हो गई दिवृत्त हो गई कौन बाह्य गोचरा बाह्य को विषय करने वाली गोचर माना विषय बाह्य वस्तु को विषय बाह्य में शरीर भी आएगा शरीर से बाहर नहीं शरीर भी है बाह्य को विषय करने वाली विद्या प्रत्यय माना देहादि गोचरा अभिमान आदि रूपा ये वित्त प्रत्यय देहादि को लेकर के अभिमान करना मैं ऐसा हूं वैसा हूँ ये जो अभिमान करना यश जिसका ऐसा है तेरह व अधिकार साक्षात्कार जिसके अभिमान देहा आदि संपूर्ण नष्ट हो चुका है उसी अधिकारी के द्वारा ग्रहण करना सकते है देहा जाना जा सकेगा तेरह अधिकारी उसी अधिकारी व्यागृत हो गए देहाभिमान जिसके ऐसे अधिकारी के द्वारा ही साक्षात्कार अहम ब्रह्माश विज्ञान उसी को होगा जब तक मनुष्य हो ज्ञान रहेगा तब तक कहा से होगा देहाभिमान जब तक होती है अहम ब्रह्माश में ब्रह्म तो के द्वारा जरा यह है सत्य है कहा अच्छा जरा ठीक है भाष्य स्मार्ट सर अग्नि आदि नाम जया अधिकांश आ गए जिससे कि देखो अग्नि आदिओं का अग्नि वायु और इंद्र इनका जय का अविमांश नष्ट कर देते हैं आगे उमा के उमा आकर भगवती के रूप में उमा द्रह विद्या के रूप में उमा आकर उमा के रूप में आकर बोलेगी कि तुम्हारा विजय नहीं वो का था वो पूज्य का था वो विजय तुम तो लोगों ने देवदत्त मिथ्या अभिमान किया जिसके कारण तुम्हें तो तो दर्शन भी नहीं दिया इत्यादि बातें आती हैं यहां अग्नि वायु इंद्र एक बड़बड़ी देवता है उनका जयाभिमान सात जाए के अभिमान हमारे विजय हमारी महिमा को नष्ट कर देता है उमा भगवती के बात के द्वारा नष्ट हो जाता है तथस् ब्रह्म विज्ञान दर्शी अभिमान को तब देखो उसके बाद में उमा भगवती ब्रह्म विज्ञान दिखाता है अपना ब्रह्मरूप जो विज्ञान आत्मा विज्ञान ब्रह्म विज्ञान दिखाते हैं अभिमान जब नष्ट होगा तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है ये दिखाएंगे आगे का तस्मात समान साधन विधान मात्र है ये जो तो अपराध वाक्य आने वाला है किसने समाधि समाधवादी साधन के समाधि साधन के विधान के लिए अवशीय ऐसा निश्चीयते ऐसा निश्चय किया जाता है एक कहा अभिप्रायांतरम आख्याय संग्रह ही अन्य अभिप्राय भी आख्याय का संग्रह करते हैं समुद्र इत्यादि कहा उपासना को तो उपा अपोधित तो आप कहते जब अथवा यह आख्या कहानी इसके लिए है सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए एक तो पहले कह दिया समाधि का विधान के लिए है। अगर ब्रह्म विद्या आपको चाहिए तो आपके जीवन में समीक्षा प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान दिया आना चाहिए तब तक ब्रह्म मिलने वाला नहीं है जब तक यहाँ भगवान को लेकर चलेंगे वो होने वाला नहीं है एक और दूसरा अथवा सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहानी क्यों सगुण ब्रह्म के उपासना के निंदा कर दी थी ब्रह्म नहीं कहा था उपास थे तदेव ब्रह्म तो नेधम उपासना प्रभा अपोधित्व अपोजितत्वात्मे उसके निंदा की गई थी सगुण ब्रह्म की उपासना को ब्रह्म नहीं करके कहा था किन्तु सगुण को भी उपासना करनी पड़ेगी निरपण की प्राप्ति के लिए सगुण की उपासना आवश्यक है आवश्यक वैसे के माध्यम से निर्गुण में पहुंचना है अगर उपासना जीवन में नहीं है तो निर्गुण में एक कोई पहुंच नहीं सकता ठीक है एक संग्रह आप की व्याख्या करते हैं कहा व्याख्या करते क्या निगम येदास उपास्यम प्रमण अपोदित्व अपोदित्व उपाष्य प्राप्त है तस्वीर सर्वत्व अधिद्यात्म तव्यम अतिदैवत उपासक पक्ष्य उपासना के बारे में क्या क्या है निर्भर उपासना तो करके निषेध किया है जिसकी उपासना ब्रह्म ने यह करके निषेध किया है इसलिए उपास्य ब्रह्म तो अमोदित्व उपास्यत्व ब्रह्म ने निषेध किया है मैंने कृषि कौन से धर्म ने निषेध किया था निर्गुण दिवाकार धर्म को लेकर था तो पूर्व प्रगण था निर्गुण निराकार तत्व को लेकर था इसलिए उपासना का विषय नहीं है करके निश्चित किया था इसलिए अनुपाश्य प्राप्त ब्रह्म उपास्य नहीं है साधक के मन में आ सकता है नहीं नहीं ब्रह्म उपास्य भी है सगुण निराकार ब्रह्म उपास्य होता है ये बोलना चाह रहे हैं प्राप्त तस्वीर ब्रह्म सगुण है उसी ब्रह्म उपासना कर दे किसी गुण लगा करके सगुण रूप से क्यों या यक्ष रूप से आना है उन्होंने सर्वत वेद अधिद अधिदेव अध्यात्म उपासना तो दो उपासना बताएंगे अधिदैव और अध्यात्म उपासना आगे बताएंगे तो विराट ये दो उपासना का विधान करना है इत्यपोर्ट मतलब अथवा इसलिए ये कहानी की मतलब यह हैत ऐसा आएगा आगे आए। अध्यात्म अधिदेवतम ऐसे वाक्य आएंगे तद धन उपासम ऐसा नहीं आएगा उसको बन नाम से सम समजनीय नाम से उपासना करनी चाहिए ऐसे भी कहने के भक्त की आगे चतुर्घ्र बताएंगे कहा आख्याय का आयास तात्पर्य होता संपूर्ण कहानी के तात्पर्य बता दिया क्या बता रहे तात्पर्य बताया बता आगे आने वाले उपासना के लिए उपास्य की चर्चा करनी है पहले येदम यदि उपासना करके ब्रह्म उपास्य नहीं होता कर निश्चित किया था उसको उपासना की आवश्यकता है रूप से करने के लिए तात्पर्य निर्गुण निराकार के लिए निषेध किया वो ज्ञेय ब्रह्म था वो और ये ध्यय ब्रह्म है जो जिसकी चर्चा हमें उपाश्य है उपास्य के द्वारा ही हम उसमें पहुंच सकते हैं निर्गुण पहुंच सकते हैं इसके लिए है कहा एक बता दिया कृष्ण आया तात्पर्य होता संपूर्ण कहानी के तात्पर्य है यह कह करके ब्रह्म शब्द अब्रह्म शब्द ब्रह्म देवे जिग्ञ मंत्र का अर्थ करने जा रहे हैं ब्रह्म देवेदी जिज्ञ इत्यादि ब्रह्मा ब्रह्म होगी पौरो ब्रह्मा मैं परमात्मा ही तो ब्रह्म शब्द का कई जगह में होता है ध्यान दे रहा है ब्रह्म ब्राह्मण जाति ब्रह्मा ब्रह्म महामाया मम योग महा ब्रह्म तस्वीर कर्म प्रभाव गीता चतुर्थ स्विता में माया को ब्रह्म शब्द का है और ब्रह्मा मैं भेद जो ब्रह्मचारी शब्द बनता है ना शीलम यश सब ब्रह्मचारी ब्रह्म शब्द को वित्तीय ब्रह्म शब्द को पद रखकर चरगत धार्म से चरष्ट ए प्रत्यय ताक्षल्यत है छुट्टिया जाता है अच्छी सूत्र है ताकि हिड़ी निप्रत्यय करके ब्रह्मचारी ने शब्द बनाया तो ब्रह्मचारी बनता है मैंने मैंने देड। वेद वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहता ब्रह्मचारी का कर्तव्य पढ़ना है वेद पढ़ना है जिसे आगे के लिए जानकारी लेना है और वेद के लिए उसके अंग भी करना पड़ेगा खाली वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है तो ब्रह्म शब्द का और ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति के लिए प्रयोग होता है ब्रह्म माया के लिए प्रयोग होता है ब्रह्म वाणी वेद के लिए होगा और ब्रह्म का अर्थ होता है सबुण से आकार ब्रह्म निर्गुण आकार परमा कई स्थानों पर है प्रसंग के आधार पर अर्थ समझना होता है नहीं कहीं करते अर्थ न करें एक ब्रह्म पर लिंग या पर ब्रह्म लेना मायादी अर्थ नहीं है ना ब्रह्म करता वेद भी नहीं लेना भी नहीं ब्राह्मण जाति भी नहीं ब्रह्म करता परा लिंग है उसका ज्ञापक है परमात्मा ही उसके लिए ज्ञापक मिलेगा बोलते है कभी क्या ज्ञापक है नहीं अत्र परिप्त सर्वज्ञात परिभूय अग्नियादी तृण बजरी कर्तम सामस्त क्या देखो परमात्मा ने अगर परमात्मा न होता या ब्रह्म का अ था ब्रह्मा देवे बिजी के ब्रह्मा शब्द का परमात्मा होता तो इतने बड़े बड़े देवताओं को एक तीन को बज्र के समान बनाने की शक्ति किसकी हो सकती है तीन का जला सका आदमी और वायु ने उड़ा सका यह स्थिति है सुखे हुए तीन और अपना सामर्थ्य बता दिया था मैं चाहूँ तो सारा संसार को भस्म करोग ऐसे अपना परिचय दिया था आदमी और वायु ने कहा था मैं सारे संसार को उड़ा दो अपना अभिमान ऐसा तो किंतु आखिर में एक दिन का भी नहीं चला सका एक ब्रह्म का तो परमात्मा लेना है एक नवी अन्यत्र परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र अन्य में पराप ईश्वर जो ईश्वर है परमात्मा है पर, उनसे नित्य सर्वज्ञा नित्य सर्वज्ञ है परिपूरक उनसे दब करके अग्नियादी तीर्णम बज्री करतुम अग्नियादिवों जो तीढ़ घास है उसको बज्र करना सामर्थन नास्ती कोई, कोई भी सामर्थ्य किसी पास भी नहीं है ऐसे सामर्थन ये मिल गया कि यहाँ पर जब एक इनके को नहीं जला सका अग्नि ने वायु नहीं उड़ा सकता है तो उसको बज्र के समान बना दिया तो परमात्मा कौन कर सकता है इसलिए हम ब्रह्म समझ कर तो परमात्मा ही समझना है क्यों आगे वाक्य आएगा तन्न ससाव का दमधुम अग्नि के बारे में ऐसा आएगा उसको जला नहीं सका सर्व जल याद आता पूरे शक्ति से गिर है जलाने के लिए किन्तु तन्न तो का दबधुन ऐसा वाक्य आएगा उसको जला नहीं सका जलांग इत्यादि लिंगा ये लिंग हैिंग है लिंग ये तशाक आदि ब्रह्मच्वर दृश्य है इसे यहाँ पर ब्रह्म बाच्यथ मैने लक्षाथ ने माया विशिष्ट ब्रह्म को लेना एक सर इंद्र कालेना ब्रह्म एक नहीं आने था अग्नि स्प्रीडम तरगुण सहते वायुर्वा तुम अगर वो ब्रह्म परमात्मा न होता तो अग्नि जैसा एक टीलिके को न जला सके वायु उसको ग्रहण न कर सके ऐसा होता क्या नहीं समान बज्रकृष्ण उसकी कार्य नहीं हो नहीं।, नहीं आने था अगर ईश्वर तो न होता वह ब्रह्म सर्वता था ईश्वर न होता तो अग्नि स्क्रीडम तर्गुण सहते अग्नि एक टीके को जलाने का असम होता नहीं हो तो सकता वायुर्वा आधा और वायु एक तीन के को लेने में असमर्थ हो जाता क्या नहीं होता तो यहाँ ब्रह्म समझा जाता परमात्मा है ईश्वर है क्यों लोग में भी बोलते हैं ईश्वर इच्छा या त्रिणाम वज्र हो गई ईश्वर की इच्छा से तिनका भी वज्र हो जाता है ऐसे लोग में भी कहानी है इसी बनते थे ऐसे लोकोक्त कहानी भी घट जाती है ऐसा कहा ठीक है देखिए ये तो व्याख्या भी इसी को व्याख्या करते हैं ब्रह्मा परो ब्रह्म परोलिंग ब्रह्म परमात्मा ही है क्यों लिंग मिलता है उसका क्या लिंगा है तो तमाम सशा कदम आदि लिंग मिलता है नवी राजा इत्यादी नई राजा नमात्मा के बिना एक तीन के को बद्र करने के सामर्थ्य किसमें हो सकता है जो कि अग्नि और वायु देश फेल हो गए प्रथम तो अभी ईश्वर सिद्धि के आता घोषाया फिर वो ईश्वर हाय करके सिद्धि कैसे होगी प्रमाणित बना तो होगा प्रमाण क्या है या तो अनुमान प्रमाण है वो ईश्वर की सिद्धि में अनुमान प्रमाण है ऐसा बोल ये कहना चाहते हैं कथम कभी ईश्वर सिद्धि की आकांक्षाएं आह फिर ईश्वर की सिद्धि किस प्रकार होगी इस शंका पर जिज्ञासा तब अंतर का तत्सिद्धिशंका तत्सिद्धि जगतों नियंत्रह तब माने ईश्वर से सिद्धि तस्विधि तब सिद्धि ईश्वर की जो सिद्धि है जगत की जो नियत प्रवृत्ति है हमेशा जिस समय में बारिश हुई पिछले साल अभी भी वायु बरसात है आगे पिछले साल वायु बरसात के बाद क्या ऋतु आई थी ठंडी शरद ऋतु आ गई तो अभी भी ऐसे आने वाला शेव मिलता है कहां मिलता है हिमालय में होता है समुद्र किनारे नहीं होता उसकी प्रवृत्ति और अपने समय में ही फल आएगा यह नहीं कि हमसे चाहेंगे जनवरी में सेब का फल मिल जाएगा मिलेगा अपने समय पर आएगा नारियल होता है समुद्र किनारे ही होगा ये जगत की नियत प्रवृत्ति ऐसी है सबकी अपने प्रवृत्ति अपने समय पर है अगर इनके पीछे कोई शासक न होता ये भी स्वतंत्र हो जाते तो कभी का कभी कुछ न कुछ कर देते या कोई फली डे पेड़ या मैंने बिगरी ऋतु में दे दे कुछ भी कर सकते ऐसा एक आमचार है तब सिद्धि जगत वीयत प्रवृत्ति है ईश्वर से सिद्धि तब मानी ईश्वर से सिद्धि तब तब से सिद्धि तब तत्सि उसकी सिद्धि है जगत की है, नियत प्रवृत्ति है चंद्र सूर्य आदि की प्रवृत्ति है अपनी नियत प्रवृत्ति है वायु अग्नि आदि की प्रवृत्ति है सबकी प्रवृत्तियां चल रही है बड़े बड़े देवता निरंतर काम करते हैं करते प्रवृत्ति देखी जा रही है ऐसी भाया क्या है बात भीसासनाथ बात अवधे यशो देती सूर्य इत्यादि है वह बड़े बड़े देवता जो स्थिति में है तो सामान्य बात क्या है स्थिति है तो ये कहा तब सिद्धि कहा ईश्वर दर्द तो तो तो ठीक ना वो इस कि तो बहुत बहुत है नुति आदि में ईश्वर सिद्धि की यदि जग हो नहीं है कि श्रुति श्रुति आदि में ईश्वर की चर्चा बहुत जगह है ईश्वर है ईश्वर है बहुत जगह कहा है ईशावास समाधि मंत्रों में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है फिर उसकी सिद्धि के लिए अनुमान करने क्या की क्या आवश्यकता है जगत की दीय प्रवृत्ति को देखकर के उसको हाय करके सिद्ध करो। क्या आवश्यकता है शंका है श्रुति स्मृति आदि बहुत सारे हैं ईश्वर की सिद्धि के लिए सारे ईश्वर की सिद्धि में तो उनका चरितार्थ होना और क्या काम आएंगे तो नमुश्रुतिया भी है ईश्वर सिद्धि है ईश्वर की हेतु जगत और अनुमान फिर जगत की तो हेतु जगत की नियत प्रवृत्ति हेतु बनाकर के ईश्वर की सिद्धि क्यों सूत्र निश्चित किया आपने क्यों ध्यान उठाई बात का इसको उत्तर देना चाहते हैं एक नाम टिप्पणी गुरुपक्ष का सूर्या जगत समय तक नियत का प्रत्याधुर्वि के रूपम ये ऐसा अनुमान क्यों किया जाता है सूर्यास्त जगत जो है नियंत्रण के सहित है बिना नियंत्रण के नहीं है ये अनुमान करना चाहेंगे आप यही तो होगा ये क्या जरूरत है इसकी सूर्य आदि के द्वारा सिद्ध है वो तो अनुमान आपका यही होगा सूर्यास्त जगत स्वनियंत्रित सूर्यास्त जगत को पक्ष बनाएंगे आप और स्वनियंत्रित्व सात बनाएंगे नियंत्रण के साथ होगा ये जो नियत प्रवृत्ति तत्व नियत प्रवृत्ति वाले होने इनके नियम प्रवृत्ति है सूर्यादी की वृत्ति जैसे सेवक घर में होते हैं कोई कोई मालिक घर तभी तो सेवक की प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार इत्यादि अनुमान क्यों करवाए पूर्वादि की क्षमता है भाष्य तो सविस्तर है भाष्य में इसके विस्तार के साथ कहेंगे ये तो भाष्य में कहते हैं श्रुति प्रसिद्धि नित्य सर्व ज्ञाने ईश्वरी सर्वात्मी सर्वसत्व सिद्धि शास्त्रात्म निश्चय अर्थम उच्चते कहते हैं देखो भी स्मृति के द्वारा ईश्वर की सिद्धि है स्मृति के द्वारा है प्रसिद्धि जगत में प्रसिद्धि भी है जहां जहां कोई नियत प्रवृत्ति करता है तो उसका कोई दिवित तो होगा ये सिद्ध हो जाता है नित्य सर्व विज्ञान ईश्वर है सबको जानने वाला नित्य ईश्वर सिद्ध होने पर भी सर्वात्म सर्व के आत्मभूत सर्वसत्व सर्वशक्तिमान सिद्धे भी ईश्वर सिद्ध होने पर भी शास्त्रार्थ निश्चय हो सकते क्या जब तक तर्क नहीं लगाएंगे शास्त्र का अर्थ का निश्चय करना मुश्किल पड़ जाता है शास्त्र के अर्थ जो श्रुति आदि का अर्थ है उसको निश्चय करने के लिए अनुग्रह होता है तर्क इसलिए तर्क के द्वारा भी शुद्ध करना, करना आवश्यकता है दुष्तर्क नहीं करना चाहिए श्रुति के अनुकूल तर्क करना चाहिए दुष्तर्क का शुभिरंगताओं श्रुति तर्कों समीयताओं ये उपदेश पंचक में है शंकराचार्य ने तो तर्क के द्वारा निश्चय करना आवश्यक है शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए ये कहना चाहते हैं टीकाकरण देखिए ठीक टीकाकरण कहते हैं यावत तर्क और संभवान गृह थे जब तो तक तर्क के द्वारा संभावना की ग्रहण नहीं करते हैं तो तर्कोदानुग्रहते अनुगृहते न अनुभाव्य थे अनुभव नहीं किया जाता जब तक तर्क के द्वारा ताबत छात्र प्रतिबंधों भी ईश्वर तब तक शास्त्र के द्वारा प्राप्त है ईश्वर होने पर भी न निश्चय निश्चय नहीं हो पाता क्यों अर्थवादक शंका प्रतिबंधा क्योंकि बात के हो सकता है शंका आ जाएगी शास्त्र के द्वारा था अर्थवाद की शंका होगी अर्थवादत्त शंका प्रतिबंधा अर्थवादत्त शंका के द्वारा प्रतिबंधित होने से कहा प्रतिबंधित हो जाएंगे ईश्वर की स्थिति होने से अतः शास्त्रार्थ से निश्चय शास्त्र का ईश्वरी है किंतु उसको निश्चय करने के लिए निश्चय नियम नियम नियुक्त करने के लिए सामान्य दो दृष्टा दृष्ट हनुमान शास्त्राग्राह रूप अंक सूत्र उच्चते देखो अनुमान दो प्रकार का होता है विशेषता दृष्टा एक सामान्य दृष्टा जैसे धूम और अग्नि के परिचय धूम अग्नि का परिचय होता है विशेषता दृष्टा है दोनों का स्थान पर देखा हुआ है साध्य भी देखा है हेतु भी देखा है दोनों देखा हुआ है मानस आदि ने दोनों का सहसर्य देखा किंतु रूपाधि ज्ञान होता हमको रूपादि का ज्ञान होता है इसके द्वारा और वे होते इंद्रिया चक्षु है क्यों रूप का ज्ञान हो रहा है तो यहाँ चक्षु दिखाई पड़ती है क्या नहीं। ये सामान्य तो दृष्टानुमान होता है एक विशेषतः दृष्टानुमान जहां साध्य और हेतु का माने दृष्टांत तो में मिला हुआ और दोनों दिखाई पड़ते हों, जैसे बनी और घूम, महानस आदि में दिखाई पड़ते हैं साक्षात् होता है अपरोक्ष ज्ञान होता है वो विशेषतः दृष्टानुमान कहा जाता है और जहां पर मान केवल हेतु के माध्यम से साध्य की सिद्धि करनी होगी अनुमान के द्वारा वहां पर कहते हैं सामान्य दृष्टानुमान यहां भी ईश्वर को देखा तो है हाँ नहीं किसी ने तो हेतु तो दिखाई पता है जगत के नियत प्रवृत्ति रूपी हेतु है, है इसको देख करके ईश्वर की सिद्धि करना सामान्य दृष्टा दिखाना ये। ये दिखान चाहते नियम के लिए निश्चय करने के लिए सामान्य तो दृष्टान सामान्य हनुमान को शास्त्रारुग्राहक रूपां शास्त्र का अनुग्राहक अनुकूल है ऐसे तर्क सूत्र उपचे ईश्वर के यहाँ पर सूत्र के द्वारा कहा जाता है कहा ये तर व्याख्या टिप्पणी एक दो तीन अगर केवल शास्त्र के भरोसे रहेंगे तर्क नहीं लगाएंगे अर्थवादत्व की शंका होगी क्या पता है अर्थवाद वाक्य है ऐसी शंका हो सकती है और अर्थवाद तात्पर्य होता नहीं है तात्पर्य अन्यत्र होता है उसका तो जहां पर ईश्वरादि की चर्चा आ गई है समझ सकता है व्यक्ति का एक नंबर टिप्पणी इस तरह विषय सहात्म कर्म ईश्वर चलस्वती की शंका यही अर्थ है म्यूनाश कहा कर बोलते हैं वो कर्म कर् प्रगर्भ बोला जाएगा कर्म को ईश्वर कह दिया फल फलदाता है ईश्वर शब्द से कह दिया कर्म को प्रशंसा के लिए ईश्वर तो नहीं है प्रशंसा के लिए जैसे एक सेवक को राजा बोल दिया जाता है वैसे कर्म को वहां ईश्वर बोल दिया ऐसी शंका हो सकती है अगर कर्क नहीं लगाने तो ये कहा इस तरह विषय में शास्त्र जितने भी श्रुति स्मृति आदि जो भी है ईश्वर पर शास्त्र उसमें शंका बन जाती है कर्म एवं ईश्वर विरत होती है कर्म को प्रशंसा करें वह शास्त्र सब ईश्वर रूप से किस रूप से ईश्वर रूप से कर्म ही फल देता है वही ईश्वर है कर्म मीमांसा कामते हैं तो एक प्रशंसा भाग्य परक हो सकता है अगर तर्क नहीं लगाएंगे तो इसलिए तर्क लगाते हैं कहा एक अनुमान दे निश्चय आय जोर नियम आय नियम के लिए निश्चय हो नियम क्या है आगे वो शास्त्रार्थ है इसके पर यह नियम होगा यही शास्त्रार्थ है करके नियम कौन करेगा तर्क करेगा अनुमान करेगा इसके लिए अनुमान देना चाहते हैं शास्त्र से तो ज्ञात है किंतु उसमें कोई शंका कर देगा यह तो अर्थवाल बात क्या करके इसके लिए तर्क की आवश्यकता है तीन नी सामान्य तो दृष्टानुमान या सामान्य तो दृष्टानुमान देंगे इस ईश्वर को तो नहीं देखा है जगत के नियत प्रवृत्ति को देखा है जैसे रूप का ज्ञान होता है अनुभव पे होता है किंतु किसके वजह से होता है हमको वो नहीं दिखाई पड़ता इंद्रिय प्रत्यक्ष होती नहीं अनुय है तो उसी के द्वारा दिखाई पड़ता है इसको कहते हैं सामान्य दृष्टावन धूम और अग्नि का जो ज्ञान होना है वो विशेषतः दृष्टान होता है माने जो दृष्टान्त स्थल होता है वहां पर दोनों दिखाई पड़ते हैं शादी भी दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष होता है माने यहाँ साहित्य प्रत्यक्ष हो केवल हेतु प्रत्यक्ष हो इस अनुमान को कहते हैं सामान्यतः तो दृष्टानुमान क्या अनुमान है सामान्य तो अनुमान सामान्यतः में कैवल परिहार विशिष्ट विशिष्टतया दृष्टत्व हाँ। माने तीन प्रकार के अनुमान होते हैं ध्यान देना एक होता है अन्य विक्रय और एक होता है केवल विक्रय की केवलाई केबल वाले को हटा देना केवल वाले के� हटाएंगे तो क्या रहेगा अन्वय बिक्री की ये रहेंगे वही कहना चाहते हैं कई काय बल्य परिहारेगा केवल वाले हटा रहे तीन प्रकार होता है अन्वयित्री की अन्वयी केवल अन्वयी केवल बिज्री की अन्य बिजली की तो केवल वाले हटा रहे।, तो रहे हैं तो क्या बचेगा ये की अपमान रहेगा अन्य बित्री यही बोलना चाहते हैं कई बल्य परिहारेगा केवल धर्म कैवल्य केवल शब्द हटाएंगे तो अन्य वित्री की होगा कैबल्य परिहार उभय विशिष्टता दोनों होगा अनवय भी दिखेगा विपरे भी दिखेगा उसको अनु वितरी बोलते हैं केवल हटा देना बस केवल अनुयी नहीं और यहाँ केवल अनु अनुमान नहीं होगा और केवल विद्रेय भी नहीं होगा क्या होगा अनु विपरीत होगा ये बोलना चाहिए कई बल में परिहारेना कई बल में मोक्ष नहीं यहां केवल शब्द हटा अनुमान में जो तीन प्रकार का अनुमान केवल शब्द हटा देना उभय विशिष्टता दोनों विशिष्ट होकर गई मैंने अन्य रूप से दृष्टत्व दिखाई पड़ता है यहाँ सामान्य दृष्टि अमिवृत की उच्च इसलिए सामान्य शब्द से को बोला जाएगा कहा जाता जाएगा इति तार्किक रक्षा टीका यह तार्किक रक्षा टीका कारण ऐसा शब्द कहा है यह सामान्य शब्द का था तार्किकों से रक्षा करने की टीका भी किया अंधिर ने तार्कि रक्षा कार्कि रक्षा ये तार्किकों से रक्षा भेद रक्षा के लिए टीका लिखी हुई है जिसका नाम रक्षा उसमें ऐसा कहा है ये बताया हुआ है लक्षणांतरम तत्वोत्तम अन्य लक्षण भी बताया है उसी ने तार्कि की जाते ने कहा है क्या कहा है विशेषत्दृष्टम सामान्य दृष्टम ऐसा कहा दो प्रकार के अनुमान होते है एक विशेषत्दृष्ट एक सामान्य दृष्टि वही कहा अनुमान के बारे में विचार किया तार्कि रक्षा टीका ने एक विशेषता दृष्ट अनुमान है और एक सामान्य दृष्ट ये दृष्टम के पहले विशेषत्ना चाहिए पाठ छूटा हुआ है विशेष्टम सामान्य दृष्टम ऐसा पाठ होना चाहिए विशेष तो दृष्ट सा अयम अने अन्न दो प्रकार का होता है विशेषता दृष्टान अरे सामान अश का पूर्व प्रत्यक्ष विशेषता दृष्टान पूर्व मे कौन सा अनुमान विशेषता दृष्टानुमान प्रत्यक्ष के होता है हेतु तो प्रत्यक्ष होता ही है कि साध्य भी प्रत्यक्ष होता है जैसे धूम और बन्नी व्यक्ति बनी प्रत्यक्ष होता है दृष्टान है विशेषता दृष्टान प्रत्यक्ष विद्या प्रत्यक्ष के योग्य करने हो योग्य हो उसको कहते हैं विशेषतः दृष्टा तब अयोध्या उत्तर प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है ऐसे अनुमान को कहेंगे ये सामान्य दृष्टा जैसे पृथ्वी परमाणु दंडवंत ऐसा अनुमान करेंगे पृथ्वी के परमाणु देखा है आपने वहां गंध देखा है सुनाए उसमें गंध किन्दु बोलते हैं पृथ्वी परमाणु दंडवंत पृथ्वी द्वार ये ये पृथ्वीत्व तंध यथा घट तो यह अनुमान होगा कौन सा अनुमान होगा सामान्य दृष्टि होगा कि विशेषक दृष्ट होगा सामान्य दृष्ट पृथ्वी के परमाणु में गंध के अनुमानता पक्ष भी प्रत्यक्ष नहीं है सात्विक भी प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा तो इसको सामान्य दृष्ट अनुमान बोलते हैं ऐसा अनुमान है विशेष तो दृष्ट सा दिवधम अनुमान वहीं के दृष्टा दो प्रकार का अनुमान होता है तथा प्रत्यक्ष योग्यर्थ अनुमापक विशेष तो दृष्ट प्रत्यक्ष हो योग्य योग्यर्थ हो प्रत्यक्ष अनुमाप जो अनुमान होगा सिद्ध करने वाला अनुमान विशेष दृष्टा रहते हैं यथा धूम आदि धूमि विशेष दृष्ट अनुमान है क्यों प्रत्यक्ष करने योग्य धूम भी है और बंडी भी है दोनों प्रत्यक्ष होने योग्य है नित्य अतीन्द्रिया अनुमापकम सामान्य तो दृष्ट नित्य अतिद्रिय पदार्थ का अनुमापक जो होगा हेतु तो दृष्ट होगा किंतु तो? ये जो साध्य तो होगा अनुमान से सिद्ध होगा ऐसा अनुमान जो होगा उसको कहेंगे सामान्य दृष्ट होना यथाचाक्षुरादि अनुमापक हो रूपाधि ज्ञान रूपादि का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप का दर्शन होगा जानकारी है किंतु किसके माध्यम से चक्षु के माध्यम से चक्षु प्रत्यक्ष का विषय नहीं है चक्षु से चक्षु नहीं देखा जाता भाई को देखने के लिए तो रूपाधी ज्ञान के द्वारा चक्षु का ज्ञान होना यह सामान्य दृष्टान है तूलकृत व्याख्या हो मूलकार ने यह व्याख्या की है आनंद रक्षा ग्रंथ ने ऐसा कहा है चार जो उदाहरण है ना दृष्टान दृष्ट अनुमान शास्त्रोच ने कहा शास्त्र शास्त्रो का अर्थ सम्भाव शास्त्रो ने जो अर्थ कहा उसके संभावना के लिए तर, तर्क लगाया जाता है क्योंकि अपराध वाक्य करके बोल सकता है ईश्वर में यह कर्म गई ईश्वर शब्द से प्रशंसा कर दी गई तो कर्म का फल जाता है कर्म यजमान को फल देने वाला है कर्म ऐसा करके नमांस आप पड़े आप पीछे लगेंगे कार्रवाई है ईश्वर कुछ नहीं है जो निरीश्वरवादी है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं ऐसी स्थिति में शास्त्र के कहे गए अर्थात जो ईश्वर है उसकी सिद्धि के लिए ये तर्क चाहिए तर्क से सिद्ध करना है क्या ये बताया समय हो गया है आगे कर ओ श चक्षुस्तोत्तमी सर्वाण सर्व कमिषय कन्मया क्रिया पदात्मे योगशत्शं దేవేరు మరీ శాంత ఓ శాంతే శాంతే